ओम ऐसी नहर है कि जहां चाहो उसको ले जा सकते उस स्मृति को चाहे संसार में ले जाओ उसी स्मृति से चाहे बेचैनी ले आओ उसी स्मृति से आनंद ले आओ अथवा उसी स्मृति से परमात्मा को प्रकट करो स्मृति जैसा मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं और स्मृति जैसा खतरनाक और कुछ नहीं मृति दुख के करो स्मृति विकार के करो कल्पना तो स्त्री ना होते हुए विकारी चीज ना होते हुए भी आदमी विकारों में आ जाता है ऐशा के बीच अप्सराओं के बीच गुलाब की क्षया बनी हो पुष्पों की शया बनी हो अतर छठे हो आधुनिक भोग विकार उसको सब सुखों में गड़काव कर दो ओ अप्सरा के अप्सरा कर कंठ लगे फूलों की शया हो कामदेव का सब वातावरण हो लेकिन हमारी स्मृति परमात्मा में लगी है तो कुछ नहीं कर सकता वृत्ति हमारी अच्छा हम भीड़ भड़ाके में हो नगारे बचते हों लेकिन हमारी वृत्ति किसी और चिंतन में लगे तो हमको उसका ख्याल नहीं मिलता हम मंदिर में बैठे हैं आरती हो रही है अगरबत्ती जल रही धूप दीप से भगवान का आराधना करने वाले लोग कर रहे हैं लेकिन हमारी स्मृति कोई गंदी जगह पे है तो हम वही हैं मंदिर में नहीं हम इस वक्त अच्छे पवित्र वातावरण में है लेकिन स्मृति मन में द्वेष की हो रही है राग की हो रही है शंका की हो रही है परीक्षा की हो रही है तो इस वातावरण के शांति का अनुभव नहीं कर सकते है तो वातावरण में शांति पाने के वाइब्रेशन पड़े हुए फिर भी हम इस वातावरण का अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसकी गरिमा को नहीं छू सकते क्योंकि हमारी स्मृति अगर शंकाशील है इधर उधर की है अथवा तो हमारे मन में कोई संसार का प्रॉब्लम है तो हमको बाबा जी कब बुलाएं हम बात कब करें वो स्मृति बनी रहेगी लेकिन सत्संग कैच नहीं हो पाए स्मृति में बड़ी शक्ति है स्मृति एक ऐसी धारा ऐसी पाइपलाइन है क्यों रसोड़े में भी जाती है बाथरूम में भी जाती है पूजा गृह में जाती है और संडास में भी जाती है बात पाइपलाइन ऐसी है जीवन एक बाढ़ की धारा है जीवन तो पसार हो रहा है लेकिन स्मृति उसकी लाइनिंग करके उचित जगह पर ले जाए जैसे गंगा जी का पानी आता है सागर के तरफ बहता है नहरें बनाकर उसमें से गन्ना पैदा हो जाता है जो खारा पानी होने को जा रहा है उससे गन्ना पैदा हो जाता है और कई जगह पर औषधियों के काम आता है और उसी की नहर एक शाखा जाती और लोग गंगे हरा करके आनंदित होते पूजा करते हैं एक शाखा ले गए घर के पैड़ी पर दूसरी उधर भेज दी ऐसे ही हमारी स्मृतियां हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाती इसीलिए स्मृति जैसी तैसी बात में लगाना नहीं जैसी तैसी बातों को भर बेचैन होना नहीं कई लोग थोड़ा सा दुख होते होता है लेकिन उस दुख को सुमरण करके अब भाड़वत खाली नहीं करता अब भोले भाले आदमी इज्जत वाले आदमी अब भाड़वत कुछ ऐसे है जरा ई हैं लुच्चे हैं खाली नहीं कहते। तो आए अब व्यक्ति आई बेचारी तो बोले बाबा जी हमारे तो ऐसा है हम तो खोजा है वो लोग कैसे हैं तो बात तो ठीक है लेकिन उसी बात को सुमरण करते करते करते करते अपने को ज्यादा दुखी बनाए अथवा तो उस सुमरण को ठीक व्यवहार के अनुसार जैसा जैसा होता हो पवित्र भाव से हो जाने दो ऐसा उसका रास्ता निकालना अलग बात है तो सुमरन कर, कर के घबरा जाना सुमरन कर, कर के दुखी हो जाना ये भी सुमरण के आदि है और फिर सुमरन करके दुखी नहीं होना सुमरन करके उचित मार्ग निकाल के निश्चिंत होना ये भी सुमरण के आदि। मेरे को घाव हुआ हाय रे मैं मर गया अब मेरा क्या होगा हाय रे घाव हुआ ऐसा सुमरन करके मैं घाव को सपोर्ट दू ये भी तो सुमृति से होता है और उसी वृत्ति से सोचू किस ग्राव को अब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो पहले तो इसको धो लेना चाहिए डेटॉल आदि से फिर सम्प्रोमाइजन आदि मलम लगा देना चाहिए ये भी तो स्मृति से होगा अब वो ये स्मृति का उपयोग में डेटॉल सम्प्रमाइन या और कोई दवाइयों में स्मृति का उपयोग करके लगाता हूँ तो मेरा कष्ट जल्दी दूर हो जाएगा लेकिन मैं स्मृति करे <laughs> ये दर्द हो गया ओ उह उ, उ तो इसको और मैं सपोर्ट दे दूंगा अभी बढ़ जाएगा मेरा मनोबल कम हो जाएगा और कीटाणुओं का मनोबल बढ़ जाएगा रोग का बल बढ़ जाएगा तो ऐसे ही इस स्मृति को हमने सम्फ्रोमाइसन ये वो का उपयोग तो कर लिया लेकिन फिर इस स्मृति को और ऊंची लगाए कि शरीर को रोग हुआ है इस शरीर के रोग के प्रतिकारक दवाएं लग रही है लेकिन जिस वक्त शरीर को रोग हुआ था उस वक्त भी चेतना मेरे परमात्मा की वही थी रोग के वक्त भी उसका देखने वाला वही है रोग मिट जाएगा तभी भी देखने वाला वही मेरा परमात्मा सत्य है उसकी सत्ता से स्मृतियां होती है हरिओम सत सत और सब गप सब तो ये रोग आया दुख हुआ आया दुख गया स्वास्थ्य आया स्वास्थ्य रहा बीमारी आई बीमारी रही बीमारी गई ये सब आने जाने को जो देखने वाला है मेरा आत्मा सत्य है हरिओम सत सत और सब गप सप तो मैंने स्मृति का एकदम ऊंचा उपयोग किया सुमृति मैं दुकान पे गया ऑफिस में गया अथवा मैं महिला हूँ समझ लो घर की रसोई बनाता हूँ <coughs> रसोई हो रही है आप रसोई में रसोई करते करते अथवा घर धंधा व्यवहार करते करते धंधे व्यवहार घर में दिलचस्पी से तो काम करें लेकिन वो दिलचस्पी से काम करने के बाद स्मृति अगर मेरी परमात्मा के प्रति है तो मैंने धंधा व्यवहार घर की रोटी बनाते हुए भी परमात्मा की भक्ति कर ली और मैं घंटी बजा रहा हूं और मेरे को स्मृति कोई विकार की है तो मैंने पूजा नहीं की मैंने विकार की स्मृति को महत्व दिया बढ़ा दिया स्मृति का बहुत मूल्य है तुम बाहर से क्या करते हो उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है तुम्हारी स्मृति का तुम कैसा उपयोग करते हो तुम्हारे चिंतन का तुम कैसा उपयोग करते हो उसी पर तुम्हारा भावी बन जाता है ऐसा नहीं कोई देवी देवता वहाँ तुम्हारा भाग्य बना रहा है उसके अनुसार तुम्हारा कुछ बन रहा है नहीं तुम्हारी जैसी जैसी स्मृतियां अंदर पड़ी है जैसे जैसे संस्कार पड़े हैं जैसी जैसी मान्यताए पड़ी है जिस जिस प्रकार की इच्छाएं पड़ी है वो वाराफरती जैसे कैसे चलती है तो जहाँ जो टॉन जहाँ जो शब्द जहाँ जो उपदेश जहाँ जो तरंगे उसने एकत्रित कर रखी है कैसे का वो जगह आती है तो वो हम सुनते हैं ऐसे ही हमारी स्मृति वृत्ति स्मृतियों में अनंत जन्मों के जो संस्कार पड़े हैं उस संस्कार के अनुसार वातावरण के संस्कार माता पिता नाना नानी दादा दादी के संस्कार ये सब स्मृति में जॉइंट हो जाते हैं और फिर उसके अनुसार अपना स्वभाव बन जाता है और उसके अनुसार हम जगत को देखने लग जाते हैं जगत की वास्तविक मौलिकता क्या है आज तक कोई नहीं समझ पाया जो समझ पाए वो व्यक्ति नहीं बने वो तो उनका व्यक्तित्व तो परमात्मा में मिट गया, वो ब्रह्मवेता महापुरुष हो गए जगत क्या है जिनको ठीक समझ में आ गया वो मनुष्य शरीर में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया वो परमंश हो गए बाकी के लोग स्मृति के अनुसार जैसी जिसकी भावना अब तुम घर से चले आश्रम तक पहुंचे रास्ते में कई ट्रैफिक के साधन देखे होंगे गाड़ी मोटर रिक्शा स्कूटर लूना साइकिल बैलगाड़ी आदि आदि लोग भी कई देखे होंगे लेकिन तुम्हें जिसके प्रति लगाव होगा राग होगा ऐसे व्यक्ति की स्मृति तुम्हारे पास होगी अथवा जिसके प्रति द्वेष होगा ऐसे व्यक्ति या दृश्य की तुम्हारे अंदर स्मृति रही बाकी का सब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा घर यहां तक कई लोग दिखे होंगे लेकिन किसी की स्मृति नहीं जिससे तुम्हारा परिचय था उसकी स्मृति फलाने भाई मर था आंखों ने तो बहुत लोग देखे जिससे तुम्हारा द्वेष था वो भी रहेगा ये चौदसिया का, का मुंह देखा तो मजा नहीं आए हे तो वो मोडू जोई जाइए बापू मरसे कि नहीं डई जोड़े मरया कि हाश आपू कही पुण्य छो अब स्मृति में वो भी आ रहा है और बापू भी आ रहे है लेकिन बापू के सिवा और लोग भी थे उसके सिवा और लोग भी थे लेकिन बापू के प्रति लगाव था उसके प्रति द्वेष था ये दोनों स्मृति में रह गए बाकी के कोई नहीं रहे तो हम हमारी स्मृति राग और द्वेष क्रिएट करती है और राग और द्वेष क्रिएट करते करते उसी के संस्कार के अनुसार जहां जहां सुख का एहसास हुआ जहां जहां सुखा भास हुआ वहां वहां हम खींच के गए जहां दुखा हुआ वहां से धकेलने की वृत्ति हुई हम बाहर के बाहर सुख को पकड़ने के लिए भी हमारी वृत्ति बाहर गई दुख को धकेलने के लिए भी हमारी वृत्ति बाहर रही लेकिन वृत्ति का जो आधार है वृत्ति का जो उद्गम स्थान है वो परमात्मा छूट गया और हम वृत्तियों में एक जन्म में नहीं कई जन्मों तक उस वृत्ति में भटकते अब ये वृत्ति भी तीन प्रकार की होती है सत्व प्रधान रजत प्रधान तम प्रधान प्रधान क्यों कहता हूं कि सत्व में रज होता है तम होता है लेकिन जो प्रधान होता है उसका प्रभाव पड़ता है और वृत्ति हमारी सत्व प्रधान क्रिएट हुई तो हम देवी देवताओं के लोक लोकांतर में जाएंगे वृत्ति हमारी तम प्रधान हुई तो हम वृक्ष बनेंगे पशु बनेंगे और उस वृत्ति के अनुसार हमारा जीवन पूरा हो जाए वृत्ति हमारी रज प्रधान क्रिएट हुई तो फिर हम मनुष्य बनेंगे <coughs> उसमें भी परसेंटेज होता है रजा प्रधान है लेकिन उस रजा प्रधान में हमारी वृत्तियों में ईश्वर की भक्ति खुदा की बंदगी परमात्मा की खोज अगर बनी है तो ऐसे वातावरण में ऐसे माता, कुल, माता पिता के कुल में हमारा जन्म करा देती हो प्रकृति ताकि हमारी फिर यात्रा होती हाँ वृत्ति रजस्य है लेकिन हम विकारों में जीते हैं हमारा काम विकार आदि आदि है तो फिर हमको ऐसे ही काम माता पिता के वातावरण में अथवा काम को पूछने वाले एटमॉस्फेयर में भोगी विलासी देश में हमारा जन्म हो जाएगा अगर विलासी देश में रहते रहते आदमी विलास से उब गया है और उसको भारत के प्रति आदर है आकर्षण है तो वो हाँ, अमेरिका का अथवा विलासी कोई भी देश का आबू हाँ दुबई का या इधर उधर का कामी विकार जहां अधिक भोगे जाते हैं ऐसे देश में वो भोग भोग के आदमी उगता है तो फिर सोचता कैसा करूं बो उसके करने के साधन ऐसे नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसकी वृत्ति में जिस प्रकार की स्मृति होगी कि ऐसा हो जाए तो अच्छा यहां जाता तो अच्छा यहाँ रहता तो अच्छा तो फिर उसी को उसी देश में ऐसे वातावरण में फिर उसकी वृत्ति गर्भ में ले आती जन्म तक ऐसा कोई एक व्यक्ति उधर एक देव बैठकर जैसे चित्रगुप्त का चित्र दिखाते ना तो जाड़ी बुद्धि के व्यक्तियों को समझाने के लिए ये कथाएं और चित्र कल पे जाते हैं कि चित्रगुप्त सब तुम्हारा गुप्त रीत से चित्र ले रहा है चित्रगुप्त का मतलब है कि हम जो भी कुछ करते हैं गुप्त रीत से हमारे वृत्तियां चित्रित हो जाती है हमारे संस्कार एक व्यक्ति कोई सबका भाग्य लिखता हो तो असंभव है दस व्यक्ति भी नहीं लिख सकते हजार व्यक्ति भी सबका अकाउंट नहीं रख सकते कीट है पतंग है मनुष्य है कई कई लोग हैं और एक आदमी का दूसरे आदमी में जब समझो कोई ऐसी पोस्ट है वाराफर्ती आठ आठ कलाक की ड्यूटी है देव के वहां तो भी ड्यूटी सौंपते समय उस पीरियड में भी दूसरे लोग तो कर्म करते होंगे टिकट स्टेशन पर तो एक क्लर्क ड्यूटी सौंपता है टिकट बारी दूसरे को तो आधा घंटा बंद हो जाती गाड़ियां तो चालू रहती लेकिन टिकट लेन देन बंद हो जाता बारी अथवा एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को चार्ज देता है तभी भी बंद हो जाता है उनके टिकट फाड़ना वाड़ना लेकिन यहां तुम्हारा कर्म तो बंद नहीं होता हम लोगों का चौबीसों घंटे हम लोग तो कर्म करते रहते शरीर से करें मन से करें और जहां इधर सुबह होता है तो अमेरिका में रात होती है तो वहां भी तो कर्म तो चालू धमाधम और रात को भी सब लोग थोड़े सो जाते रात को भी तो कर्म होते तो चित्र गुप्त तो एक व्यक्ति या हजार व्यक्ति चित्र लिखते हो तो हजार हजार की तीन पाली तो तीन हजार व्यक्ति जब बदले हैं, तो लिखने में गलती भी तो हो सकती फिर भी देखा जाए कि कर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो हर व्यक्ति को फल दे देता है हम छुप गुफाओं में कंदराओं में अगर शराब पीते या किसी का बुरा सोचते बुरा करते तो कोई नहीं देखता फिर भी उन वृत्तियों के कारण हमारा विकास रुक जाता और हमको कोई पूछता नहीं और हमको किसी ने नहीं देखा हम जब तप करते थे साधना करते थे तुम में से किसी व्यक्ति ने मेरे को देखा नहीं कि बाबा ने साधना किया कि नहीं किया दाढ़ी है बस ऐसी दाढ़ी तो कई लोग बना सकते हैं हम भी बना के बैठे हैं लेकिन हमारी वृत्तियों को निवृत्त करने की पद्धति गुरुओं ने बताई शास्त्रों का गुरुओं का परमात्मा का अवलंबन लेकर उन वृत्तियों के खेल को जानकर उस वृत्तियों के उद्गम स्थान रूपी परमात्मा के शरणली वृत्ति से ही तब तुम लोगों को लाभ एहसास होता है तुमको लाभ मिलता है उसीलिए तुम आते हो मेरा वेश, भूषा देखकर तुम आते हो ऐसी बात नहीं अथवा मैंने तब किया है ऐसा सोच के तुम नहीं आते मैंने साधना किया है तो, तो तुमने देखा नहीं लेकिन फिर भी वो मेरी वृत्तियों से आपकी वृत्तियों को अच्छाई का एहसास होता है तो आपके अंदर अच्छाई की आकांक्षा जो छुपी है जिन लोगों के अंदर अपने कल्याण की अपने मंगल की आध्यात्मिकता की आकांक्षा छुपी है वे लोग आध्यात्मिक व्यक्तियों की आध्यात्मिक व्यक्ति में आगे बढ़े हुए वाले की वृत्ति और आध्यात्मिकता की इच्छा वाले की वृत्ति मेल खा जाएगी जो लोग विलास में गाने बजाने में फिल्मी दुनिया में आगे बढ़े हैं तो उनकी वृत्ति उसमें आगे विकसित है तो उस वृत्ति वाले लोग उधर टोला हो जाएंगे कोई एक्टर आ जाएगा तो उस वृत्ति के लोग खिंच के जाएंगे तुम नहीं जाओगे और कोई संत आएगा तो तुम जाओगे वो लोग नहीं जाएंगे तो एक दूसरे की वृत्तियां भी सजाती अपने भाई भाई में इतना प्रेम नहीं होता जितना दोस्त का होता क्योंकि वहां वृत्तियां एक दूसरे के अनुरूप होती ब्लड में तो एक माँ बाप के भाई है पुत्र है संतान है दो भाई एक ही माता पिता और एक ही कुटुम्ब में है फिर भी भाई भाई का कई जगह देखा गया इतना मेल नहीं खाता जितना दूसरों का भले जाती रिलेशन न हो ब्लड रिलेशन न हो धंदा के रिलेशन नहीं हो फिर भी जब वृत्तियां सेट होती है न तो वृत्ति का एकत्व होता है तो वहां आनंद आता है मित्रता बनती है अब जब वृत्तियां एक दूसरे से टकराती है तो आज तक जो मित्र था वो शत्रु जैसा दिखता है आज तक उसके गुण दिख रहे थे लेकिन वृत्तियां टकरा गई सुमृति वृत्ति टकरा गई तो उसके दोष दिखने लग जाते तो ये वृत्तियों का खेल है ऐसा समझ लिया जाए तो वृत्तियां जहां से उठती है उस परमात्मा की महिमा का पता चल जाए और जिस परमात्मा की महिमा का पता चल जाए उसमें आदमी की वृत्ति एक है जन्म दूसरा है मृत्यु ऐसे एक है वृत्ति की उत्पत्ति और दूसरा है वृत्ति का नाश अम की उत्पत्ति सन, उत्पत्ति तो परमात्मा से होती है लेकिन उसका व्यापार संसार में उसका नाश संसार में करते हैं कि उसको मोड़कर परमात्मा मिलाते इस बात की अगर स्मृति बनी रहे तो जितना दरिद्र होना आसान है उतना ही आत्म खजाने पाना आसान हो जाता है दरिद्र होने में क्या मेरी मुड़ी सही कर दिया कि मेरा जो भी स्टावर जंगम मिलकत है सबके वारसार फलन हो गए दरिद्र जो चालीस साल 30 साल 20 साल में जो कुछ कमाया दरिद्र होना एक क्षण में ऐसे ही कई जन्मों की वृत्तियां कई जन्मों की स्मृतियां कई जन्मों के संस्कार संभाल के रखेंगे तो कई जन्म और मिलेंगे लेकिन मुक्त होना हो तो सब वृत्तियां परमात्मा को समर्पित करके परमात्मा जैसे वृत्तियों का उद्गम स्थान साक्षी है उस साक्षी भाव में आ जाओ बेड़ा पार हो जाए बड़ा आसान है और ऐसी आसानी की कुंजी जनक ने पा ली थी राजा जनक ने तो घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते उसको साक्षात्कार हो गया प्रभु के दर्शन हो गए ऐसी वृत्ति सुखदेव जी मुनि के उपदेश से परीक्षा राजा ने पा ली दिन थोड़ी कृपा मिली सातवें दिन पूरी हजम हो गई साक्षात्कार हो गया परीक्षा मुक्त हो गया खटवांग राजा महान धर्मात्मा थे दीन दुखियों की सेवा करके आशीर्वाद पाया था साधु संतों की दुआ पाकर बुद्धि का विकास हुआ था इतने विशाल राजा के राजा होते थे उनका प्रभाव ऐसा था कि मनुष्य मात्र तो उनका प्रभाव से प्रभावित था लेकिन देवता लोग भी उनके प्रभाव को जानते थे देवताओं पर जब दैत्य टूट पड़ते तो वो देवता इस महारथी की शरण आते और देवता उनको बोलते कि हमको सहयोग करो वो तो मनुष्य देवलोकों में देवताओं को सहयोग देने का बल था उसमें और कई बार देवताओं को सहयोग दिया साथ दिया देवता खुश हुए देवताओं का विजय हुआ तो देवताओं ने खटवांग राजा से पूछा कि अब तुम स्वर्ग का कुछ वैभव मांगना चाहते हो कुछ आशीर्वाद मांगना चाहो तो ले लो देवताओं में संकल्प बल होता है वो जैसा आशीर्वाद दे ऐसा प्राकृतिक भोग मिल जाते हैं उसकी सीमा होती है अपनी जैसे कलेक्टर के पद की अपनी सीमा है जिला पूर्ति चीफ मिनिस्टर की अपनी सीमा है प्राइम मिनिस्टर की अपनी सीमा है सीमा जरूर है उनकी प्राइम मिनिस्टर तब भी भी सीमा है कुछ काम तो अपना मनमाना कर सकते हैं लेकिन कुछ लोकमत के खिलाफ अत्यंत लोकमत के खिलाफ होता है तो नहीं सफल होते नहीं कर पाते प्राइम मिनिस्टर चाहे कि बिना फिवल के हमारा प्लान चल जाए तो नहीं चलेगा प्राइम मिनिस्टर चाहे हम वो कैसा हो जाए कि जो प्रकृति के असंगत हो तो नहीं हो सकेगा तो ऐसे ही देवताओं का भी कुछ अपनी मर्यादा होती है सबकी होती है सीमा होती है शक्तियों की संकल्पों की तो उसके अनुसार देवता लोक संकल्प करे ऐसा भोग मिल सकता है अमृत मिल सकता है आयुष्य <coughs> मनुष्य लोक में जो आयुष्य है उसको देवता लोक नहीं बढ़ा सकते उनकी सीमा होती है बढ़ाने हर चीज की उनकी अपनी अपनी मर्यादा होती है। तुमको क्या भोग चाहिए क्या वस्तु चाहिए देवताओं ने आग्रह किया तो कटवांग राजा बोलता है कि भोग सुख भोगने के लिए तो शरीर चाहिए अब मेरे शरीर तो है शरीर की आयुष्य कितनी है जरा मेरे को देख के दो तब तो मांगू देवताओं ने देखा कि आयुष्य तो दो मुहूर्त है दो मुहूर्त बेचौघड़िया कलाक बोला तीन कलाक जीना है तो तुम्हारे से क्या भोग मांगू मुझे जल्दी से मृत्यु लोक में पहुंचा दो और बता ऐसा कोई आत्मज्ञानी महापुरुष एक मुहूर्त में तो पहुंचे और महापुरुष तक मृत्यु लोक में पहुंचे और महापुरुष तक और दूसरे मुहूर्त में साक्षात्कार कर, कर लिया मृत्यु को जान लिया मृत्यु के आधार स्वरूप उस पर परमात्मा अहम ब्रह्मा उस ब्रह्म को चैतर को जिसकी सत्ता से तुम्हारा दिल धबकारे ले रहा है जिसकी सत्ता से मेरी वाणी चल रही है जिस परमात्मा की सत्ता से तुम्हारे कान सुन सकते हैं जिस परमात्मा की सत्ता से तुम्हारी आंख देख रही है उसी की सत्ता से मेरी आँख देख रही है ये शरीर के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन वो मेरा परमात्मा तो वही सत्ता सत्ता मात्र एक है ब्लब अनेक है पंखे अनेक कंपनियों के अनेक साइज के लेकिन पावर एक का एक ऐसे हम लोग साधन अनेक के अनेक लेकिन सत्ता एक की एक तो सत्ता मात्र जहां से वृत्तियां उठती है उस वृत्तियों में स्थिति आ गई उस वृत्तियों का आधार में स्थिति आ गई साक्षात्कार हो गया मुक्त हो गया अब फिर उनकी वृत्तियां बची नहीं जल गई घर को भरा है पचास साल से हजारों वर्ष से गोदाम भरा है लेकिन आग लगाने में देख से कणी लगता है ऐसे ही मुक्त होने में देर नहीं मुक्त होने की तीव्रता हो और मुक्ति दिलाने वाले महापुरुष का संयोग ये दो बातें बड़ी दुर्लभ एक तो तीव्रता नहीं है प्रभु के दर्शन की दूसरा ऐसे महापुरुषों का संयोग नहीं और तीसरी कठिनाई ये है कि हम आत्म साक्षात्कार करने गए प्रभु के दर्शन करने को अपने को योग्य नहीं मान रहे चौथी बात संसार की आसक्ति नहीं छूटती और वृत्तियों में भरी हुई है स्मृतियों में भरी हुई है आम थाय तो सारू आटलू थे तो सारू पे शू नौकरी नहीं हो बोलता नौकरी मिल जाता निराश नौकरी जिनको मिला उनको देखो अब प्रमोशन हो जाए तो निरात प्रमोशन हुआ क्या और प्रमोशन हो जाता निरात छोकरा हो जाता निराश छोकरा हो गया बोले पढ़े तो निरात पढ़ा उसको लाडी मिले तो निरात अब छोकरे को छोकर आवे तो निराश फिर काका से पूछो क्या हाल है बोले बापजी संसार में कोई ना वृत्ति ने स्मृति ने ज्या लगामी जी थी त्या लगाई नहीं बहार विखेरी ना बंधाणा क्रम ना पुतला उपाड़ी हम मरवा हेड्या बापजी तो मरी जाइ तो निराश था मरिया में का निराश नही आ पुतलू हाथ से वृत्तियों का संस्कारों का पुतला जो है वो मरने के बाद भी चेन नहीं लेने देगा कर्म अत्यंत दूषित है तो दूसरा शरीर नहीं मिलेगा वृत्तियां बनी रहेगी उन वृत्तियों को पोषने के लिए किसी दुर्बल आदमी के मन में दुर्बल स्त्री के मन में घुस जाओगे और वहां प्रेत हो गए उनको सताओगे अभी अभी एक माई आई थी ना उसको पति ले आया तो तुम लोगों ने देखा मैं इसकी कुल देवी हूँ आपका मंत्र ले आया अब मेरी पूजा नहीं करती उसलिए मैं इसको सताती हूँ अब तो कुल देवी है मंत्र लेती है तो फिर उसका आत्म कल्याण करने दे बेचारे को बोले उसका तो, तो कल्याण होगा लेकिन मेरा मेरी पूजा मेरा तो ग्राहक छूटता है तो ये कुलदेविया मूलदेविया कोई प्रभु नहीं है ये भी मनुष्य में से थोड़ी सुयोग्य हुई होगी और बन गई होगी कुलदेवी अब भटकती आकाश में और कोई पूजा करो कोई सेवा करो संतुष्ट सेवा पूजा बंद करो तो उसको तंग करना ईश्वर को तुम हजार गाली दो फिर भी तुम्हारे को प्रकाश देना बंद नहीं करता परमात्मा वो है कि तुम दो तो भी कुछ नहीं कुछ न दो ऊपर से उनको उनके साथ वेर बांधो तो भी कल्याण कर देता नंद वक्त शिशुपाल ने कंस ने रावण ने भगवान के साथ वेर बांधा तो भी कल्याण हो गया ये देवी देवताओं के साथ तो उनको खिलाते रहो देते रहो उनके आगे गिड़ रहो ये कुल कुलदेवियां तुम्हारे पर सवार नेता जैसे होती ये लोग एक नेता ने दर्जी से फुल सूट सिलवाया और दर्जी का भी नया नया दुकान था बड़ा अच्छी जगह पे खुला था उसने बेचारे ने शिफ्ट किया था एक राज्य में से दूसरे राज्य में आया था पूरा मन लगा कि मनाया उसका फुल कोट फुल सूट सूट कोट नेता ने पहरा बड़ा खुश हुआ क्या माफ है क्या बराबर सिलाई बहुत खुश हो गए उसको धन्यवाद दिया लेकिन एक, एक चौका नेता बोले इसमें खिस्सा क्यों नहीं कोट में खिस्सा क्यों नहीं बोले नेता का अपने खिस्से में हाथ जाता ही नहीं दूसरों के खिस्से में हाथ जाता जो नेता लोग होते ना दूसरों के खिस्से में हाथ रखते वो उसीलिए आपके कोर्ट में हाथ नहीं रखा खीसा नहीं रखा तो ये जो देवी देवता है ना वो दूसरे लोग स्वधा, स्वाहा करें, उससे भोग भोगते अपना नहीं यज्ञ में कोई भाग दे घर में कोई कुल देवी की पूजा करे लेकिन भगवान परमात्मा जो है परब्रह्म तो उसको तुम पूजा करो चाहे उसकी सत्ता लेके विपरीत करो फिर भी वो कभी तुम्हारे से मुंह नहीं मोड़ता वो ईश्वर हमसे कभी अलग हो नहीं सकता होना चाहे तो भी नहीं हो सकता ऐसा वो बैठ गया है ईश्वर हमसे अलग होना चाहे तो भी नहीं हो सकता मछली तो पानी से अलग हो सकती है दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए लेकिन हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते वो ऐसे भरा है मरने के बाद भी हमारा वो साथ नहीं छोड़ता दुर्भाग्य के हम उसको जानते नहीं इसलिए दरिद्र रहे, जानते नहीं इसलिए जन्म ले रहे हैं जानते नहीं इसलिए हम दुखी हैं, जानते नहीं इसलिए हम लाचार हैं उसको पीठ दिए हुए लेकिन उसने हमको पीठ नहीं दिया हवाएं होकर वो बह रहा है आकाश उसकी सत्ता आकाश में उसी की सत्ता सूर्य में उसी की सत्ता अब कहा चुकेगा मां में उसी की सत्ता बाप में उसी की सत्ता रसो अप्सु या हो अब सु कौंते प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्द पुरुषम पुरुष जल में रस मैं हू सूर्य में चंद्रमा में प्रभा मैं हूं आकाश में शब्द मैं हूं पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं वेदों में ओमकार में हूं तो ईश्वर हमसे दूर होना चाहे ईश्वर हमसे अलग होना चाहे तो ईश्वर के बश की बात नहीं है लेकिन हम लोगों के दुर्भाग्य के हमारी स्मृति संसार में फैल गई हमारी स्मृति की धारा जो है देह में और देह के अनुकूलता में चली गई और जहाँ से सुमृति वृत्ति प्रकट होती है वहाँ हम अंतर्मुख नहीं हुए इसीलिए हमको दुख भोगने पड़ते हैं। 50 साल उम्र हमने गंवाई 50 साल टाइम देकर समय देकर रुपये कमाए जाते हैं समय देकर यश कमाया जाता है समय देकर फ्रिज लाया जाता है समय देकर घर में फर्नीचर सजाया जाता है समय देकर मकान बनाया जाता है समय देकर स्वर्ग के लिए कुछ कर दिया जाता है ये समय देकर सब कुछ कर सकते हैं अब सब कुछ एकत्रित करो फिर समय मांगो तो उतना मिलेगा नहीं उसका सौमा ऐसा वर्तर नहीं मिलेगा हमने 50 साल आयुष्य का संसारी भोग एकत्रित करने में लगा दिए। अब सब भोग देकर 50 घंटे हम ज्यादा जीना चाहें तो इम्पॉसिबल है 50 मिनट भी हम आयुष्य ज्यादा लेना चाहें तो नहीं ले सकते अपमृत्यु टल सकती है लेकिन आयुष्य फिर नहीं बढ़ती जितने स्वास्थ्य खर्च हो गए दुआ से भगवान की दुआ से संतों के दुआ से आप मृत्यु, एक्सीडेंट चूली में से कांटा हो सकते लेकिन आयुष्य तो संत की भी पूरी हो जाती तो चल देते है अवतार भी चल देते हैं पचास मिनट भी हम आयुष्य ज्यादा लेना चाहे तो नहीं ले सकते आप मृत्यु टल सकती है लेकिन आयुष्य फिर नहीं बढ़ती जितने स्वास्थ्य खर्च हो गए दुआ से भगवान की दुआ से संतों की दुआ से अपमृत्यु एक्सीडेंट चूली में से कांटा हो सकते लेकिन आयुष्य तो संत की भी पूरी हो जाती तो चल देते हैं अवतार भी चल देते हैं तो हम पचास साठ वर्ष अस्सी वर्ष 30 वर्ष जितना भी संसार में समय देते हैं और जो कुछ हम एकत्रित करते हैं वो सब देखकर 50 घंटे हम ज्यादा नहीं जी सकते 50 मिनट भी हम ज्यादा नहीं जी सकते अब वो समय हम वृत्तियों को संसार को एकत्रित करने में नाश कर देते तो वो और वृत्तियां स्मृतियां बनी रहती और उसके अनुसार जन्म की यात्रा होती अगर हमारे पास थोड़ा भी परमात्मा के लिए तड़फ है जिज्ञासा है और संसार नश्वर है पहले नहीं था हमारे पास संसार की सामग्री पहले नहीं थी जो पहले नहीं थी वो आ भी गई तो नहीं के तरफ जाएगी अब ये मिठाई कपड़ी का, का मेरे पास पहले नहीं था अंगूर आपने रखे लोगों ने मेरे पास नहीं थे अब मैं खाऊं चाहे न खाऊ लेकिन ये नहीं के तरफ जाएंगे खाऊंगा तभी भी नहीं हो जाएंगे और पड़े पड़े भी नहीं के तरफ जा रहे सड़ेंगे गलेंगे नाचूंगे ऐसे ही शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा मित्र कुटुम्बी परिवार जो भी दिखता है पहले नहीं था तो नहीं के तरफ ही जा रहा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य में नहीं की तरफ जा रहा जैसे बर्फ का पार्सल बूंद बूंद बूंद बूंद गलता जा रहा है ऐसे हमारा एक एक क्षण आयुष्य गलता जा रहा है पता भी नहीं चलता आप घर से चले थे उस समय जो आपके आयुष्य का जत्था था प्राणों का अभी उतना नहीं रहा कुछ खर्च हो गया यही टाइम कीमती है जिसको टाइम को देखकर आप बहुत कुछ पा सकते हो लेकिन बहुत कुछ देकर टाइम नहीं पा सकते। उस टाइम को वृत्ति का आधार परमात्मा उसमें लगाओ तो तुम्हारी मर्जी और उसी टाइम को ये छोड़ जाने वाले पदार्थों को संभालने में और एकत्रित करने में बढ़ाने में लगाओ तुम्हारी मर्जी इसलिए मनुष्य को स्वतंत्र रखा कर्म प्रधान जैसा कर्म करे ऐसी उसकी यात्रा कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करे तैसा फल चाखा शुक्र अच्छे कर्म है अभी सुख मिल रहा है लेकिन आप दूषित कर्म कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, तो अच्छे कर्मों का पीरियड चालू है आज जब अच्छे कर्मों ने करवट ली कवर पड़ जाए तो ऐसा नहीं कि कोई वहां लिख रहा है हमारे सब कर्म कोई नहीं देखे फिर भी वो स्मृति बनाने वाला नष्टा का परमात्मा का ऐसा उसमें आयोजन है ऑटोमेटिक हम सत्कर्म करते तो ऐसी बुद्धि देता है ऐसी प्रेरणा देता है कि हमारा और प्रोग्रेस हो और उसके करीब हो और हम दूषित कर्म करते हैं नमाम में दुष्चरित्र मेरे को दुष्चरित्र व्यक्ति नहीं भजते है दूषित कर्म करने वाले क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन हो जाती हम अच्छे कर्म करते तो, तो कोई देवी देवता हमारा हाथ पकड़ के हमको स्वर्ग में नहीं ले जाता बुरे कर्म करने से कोई राक्षस आके हमारा गला नहीं दबाता लेकिन अच्छे कर्म करने से हमारे बुद्धि में सदप्रेरणा मिलती है और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं और दूषित कर्म करने से हमारी बुद्धि मलिन होती है और देर सरब सबे ऐसे हमारे से कर्म हो जाते हैं कि हम फंस जाते हैं अथवा हम फंसने के लिए तो कर्म नहीं करते पैसे वैसे रुपए डॉलर ले जाके परदेश में रख के अपना आईंदा बतनाना चाहते है लेकिन फिर इन सेल टैक्स के कस्टम वाले के अंदर भी वो परमात्मा वृत्ति फुरा देता कि बैग फिर से चेक करो आखू प्रकरण चालू थी जाए हम आने वाले साधकों को हनुमान जी के मंदिर में आने वाले भक्तों को अर्चन करने वाले लोगों के प्रति किसी का वृत्ति निकला होगा कहे इसको कोई मिल जाए तो ये सारा संसार का जो खेल है वृत्तियों का तुलसी हाय गरीब की कबौन खाली जाए मुहे ढोर के चाम से लोहा बसम हो मरे ढोर के चमड़ा से लोहा बसम हो जाता है वह निकलती अग्नि चलती, ऐसे उफ निकलता है वो भी तो वृत्तियों से और भूमंडल में फैल जाता है और फिर देर सबेर हो जाके विज्ञानी बोलते हैं, अब दिल्ली रेड ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से वचन ब्रॉडकास्ट होते हैं दो तीन सेकंड में यहाँ आ जाते हैं गुजरात तक पहुँच जाते हैं दो अढ़ाई सेकंड में तीन सेकंड में वो शब्द निकला जो अभी निकला शब्द और तीन सेकंड के बाद जो पकड़ा जा सकता है जीवित रहता है तो तीन दिन के बाद भी पकड़ा जा सकता है यंत्र का विकास वि... हो तो जो तीन दिन के बाद पकड़ा जा सकता है वो तीन वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है पांच वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है और जो पांच वर्ष के बाद पकड़ा जा सकता है यंत्रों का विकास हो तो पांच वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है उनका ऐसा मानना है कि यंत्र विकसित हुए तो हो सकता है कि अर्जुन की गीता कृष्ण के गीता अर्जुन का प्रश्न उत्तर वो भी शायद हम पकड़ लें तो ये शब्द जो है अभी हम जो बोल रहे हैं हमारे पास मर्यादित साधन है इसलिए हम इतने लोग सुनते हैं फिर भी ये शब्द मेरा नाश नहीं हो रहा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऊंचाई पे चला जाएगा और वहां पड़ा रहेगा नाश नहीं होगा चाहे हजार वर्ष हो जाए चाहे दस वर्ष हो तो श्री कृष्ण कहते हैं रसो अक्सु कौंत प्रभासनी शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेश आकाश में जो शब्द है वो शाश्वत है वो शब्द मैं हूँ अब उठता है उसकी सत्ता से वो नाश नहीं होता हमें नहीं दिखती जो चीजें उसे उसको हम नाश समझते हैं लेकिन नाश किसी वस्तु का नहीं होता एक रजकरण का एक राय दाने का क्या ऋतिक का नाश कोई सब विज्ञानी मिलकर भी नहीं कर सकते अदृश्य कर देंगे रूपांतर कर देंगे लेकिन नाश नहीं होगा तो जो अविनाशी तत्व है उस अविनाशी की सत्ता से जो कुछ है वो अविनाशी है लेकिन हमारी कल्पनाओं से उसका मेल जोड़, उसका बांध छोड़ जो है न हमारे बांध बांधा हुआ है तो हम बोलते हैं कि अपना है और बांधा बिखर गया तो बोलते हैं नाश हो गया अब शरीर का बांधा है मेरा मेरे कुटुम्बिका का हा मेरा है लेकिन अब बिखर गए तो जहाँ से आया था उसी में जी रहा है उसी में बिखरा है लेकिन हमारी आंखों से उजल हो गया हम समझते आए रहे नाश हो गया स्वचर्चा में रुचि होगी पर चर्चा से बचे तो स्व में पैती स्वतः सिद्ध हो जाएगी पर क्या है और स्व क्या है जो सदा है स्वाभाविक है वो है स्व और जो परिवर्तित होता जाए संभालने पर न संभले वो है पर संसार में दो चीजें होती है एक होती है जो दिखती है और दूसरी होती है जो हमारी होती है जो दिखती है वो सब हमारी नहीं और जो हमारी है वो दिखती नहीं जय जय जो दिखती है वो सब चीजें हमारी नहीं और जो हमारी है वो सदा टिकेगी नहीं लेकिन हमारा हम जो हैं सदा हैं ऐसे ये शरीर और पदार्थ ये पांच भूतों की खिचड़ी है इसका सदुपयोग कर लो दूसरों के हित में तो आपका मन विभू हो जाएगा व्यापक हो जाएगा तो पर चर्चा या पर प्रीति हटने से स्वचर्चा और स्वप्रीति अपने आप आ जाएगी स्व है जिसको आप छोड़ नहीं सकते और पर वो है जिसको आप सदा रख नहीं सकते जिसको सदा रख नहीं सकते उसको पर बोलते हैं आज जिसको छोड़ नहीं सकते उसको स्व बोलते हैं तो ये शरीर को सदा नहीं रख सकते शरीर की वस्तुओं को सदा नहीं रख सकते लेकिन अपने आप को कभी छोड़ नहीं सकते मरने के बाद भी अपना आपा रहेगा तो पर चर्चा के बदले पर सेवा कर दो पर चर्चा होने के बजे पर सेवा कर दोगे तो पर की आसक्ति मिट जाएगी और स्वमी प्रीति होने लगेगी जिनको स्वमी प्रीति हो गई ऐसे व्यक्तियों के पीछे तो भगवान घूमा करें जड़ भरत जैसों को स्वमी प्रीति हो गई दत्तात्रेय जैसों को स्वमी प्रीति हो गई नरसी मेहता को नामदेव को स्वमी प्रीति हो गई तो आत्मा परमात्मा स्व है शरीर इंद्रिया मान ये पर है तो अपने शरीर में प्रीति या और किसी के शरीर में प्रीति अपनी वस्तुओं में प्रीति या और की वस्तुओं में प्रीति ये सब पर चर्चा है तो पर को तो पर उपकार में लगा दो और स्व के स्वराज्य में आ जाओ जय जय तो क्या होगा कि विभु हो जाएगा मन व्यापक हो जाएगा मन परिच्छिन्न है सुख लेने की इच्छा करता है दूसरे हमसे अच्छे व्यवहार करें ये आशा रखता है दूसरे अच्छा व्यवहार करें ऐसा सब आशा करते और अपने तरफ से जो आए वो करें इसीलिए स्व से विमुख हो जाते हैं पर पर आधारित होते हैं स्व से विमुख होने पर पर पर आधारित होने से वो पराधीन व्यक्ति हो जाते हैं और पराधीन स्वप्न सुख ना पराधीन स्वप्न सुख ना तो हम लोग विचार करने में काम करने में सावधान रहें करने में सावधान रहेंगे तो होने में प्रसन्नता आएगी करने में असावधान होते हैं तो होने में फिर अप्रसन्न होते हैं। जो कुछ करें सावधान जो कुछ करें उसमें से सुख हमारे लिए नहीं है सुख देने के दाता भाव से करो जब सुख के दाता बन जाओगे तो आप दुखी नहीं हो सकते और ये जगत का नियम है पर से जो किया जाता है वो पर दिखता पर है लेकिन घूम फिर के स्व में बदल जाता है एक ही परमात्मा है स्व और पर के रूप में दिख रहा है तो हम पर से सुख लेना चाहते हैं और स्व को खो देते हैं पर को सुख दो तो वही स्व को सुख रूप में प्रकट हो जाए तो हम दुनिया में जो कुछ करते हैं घूम फिर के कई गुना होकर हमारे लिए हो जाता है जो भी हम करते हैं घूम फिर के कई गुना होकर वो हमारे लिए बन जाता है परहित परहित परित सरिस सा धर्म नहीं भाई पर पीड़न सम नहीं अदमाई पर की चर्चा नहीं पर का उपकार कर दो और स्व का आदर कर दो जय जय स्व का आदर यह है कि स्व को जानो स्व को स्व मानना स्व का आदर है स्व को पर मानते हैं और पर से स्व को सुखी रखने की कोशिश करते हैं इसीलिए सारी साधनाएं भजन जाप तप लोग करते हैं लेकिन पूरी जी परितृप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती लोग ध्यान भजन करते कोई धन का सारा लेके सुखी होते कोई सत्ता का कोई पत्नी का कोई पति का कोई किसी का कोई किसी का लेकिन पूर्ण सुखी लोग नहीं मिलेंगे पूर्ण सुखी तो वह है जिसने पूर्ण स्व को जाना स्व जो आत्मा है वो पूर्ण है उस पूर्ण को जानने के लिए उसके तरफ की प्रीति होनी चाहिए उसके तरफ के प्रीति होते ही संसार की आसक्ति मिटने लगती संसार की आसक्ति मिटते ही संसार की चीजें आपके दास होने लगती आसक्ति होने से वो दूर भागते हैं, आसक्ति मिटने से वो तुम्हारे नजीक आ जाती वो महात्मा थे पेड़ की डाल आम की डाल झुक पड़ी नीचे अलजी मारा यात्रा करने को गए थे आम की बाड़ी में बैठे समय हो गया भिक्षा का बगीचा वालों को कहा कि भाई आम बाम बोले आम बाम क्या पूछते हो महाराज तोड़ लो सब प्रभु का है अली जी ने कहा जब प्रभु जी का है तो मुझे तोड़ने की भी जरूरत क्या है देखते देखते वो आम की डाल नीचे आ गई ओ बागवान देख के दंग हो गया आम की डाल अपने आप नीचे आ गई आम ले लिया डाल ऊपर चली गई उसने जाकर राजा को खबर किया एक कैसे घूमते घामते संत पुरुष आए वो तो स्व में तृप्त तो रहने वाले थे कि मैंने कहा सब प्रभु का है तो वो एकदम तन्मय हो गए और डाल झुक गई उनके आगे, आम ले लिया उन्होंने राजा दर्शन करने को आया बोले मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं आपके आगे आम की डाल झुक गई बोले जो प्रभु का हो जाता उसके आगे तो देवता झुकते हैं तो आम की डाल क्या बड़ी बात की जो स्व का हो जाता है उसके आगे तो तैतीस करोड़ देवता भी झुकते हैं तो दूसरों की क्या बात है देवता जिनके आगे झुकते हैं जो प्रभु का हो जाता है उनके आगे देवता झुकते हैं तो आम की डाल झुकी तो कोई बड़ी बात हुई मैं बड़ा हो गया क्या नहीं वो बड़ा है जिसको तुम मैं मानते वो बड़ा नहीं लेकिन जिससे मैं मानने का भाव उठता है वो आत्मा बड़ा है तो परचर्चा से बचें परचर्चा से बचते ही पर प्रीति से बचते ही स्वचर्चा और स्वप्रीति होने लगेगी इसने क्या करा? उसने क्या करे इस चर्चा में हमारा दिमाग खूब खर्च हो जाता है और इसी कारण स्व में नहीं आ पाते लोग भजन ध्यान तो करते हैं लेकिन स्वभाव सुधरने पर ध्यान नहीं देते भजन करते हैं ध्यान करते यात्रा करते जब करते तब करते सेवा करते लेकिन स्वभाव सुधारने पर स्वभाव स्व के भाव को तो, अपने भाव को तो, स्वभाव स्व के भाव को नहीं जानते स्व के भाव की रक्षा नहीं करते स्वभाव की रक्षा नहीं करते पर चर्चा इतनी हो जाती है कि स्वभाव बिगड़ जाता है पर भाव आ जाता भगवान को तो कोई माने कोई नहीं माने लेकिन जिसका स्वभाव बढ़िया है उसको तो नास्तिक लोग भी मानते जिसका स्वभाव खराब है उसको तो अपने कुटुंब भी, भी नहीं मानते अपने मोहल्ले वाले भी नहीं मानेंगे अपने जाति वाले भी नहीं माने वो उसकी बात जिसका स्वभाव बिगड़ा है लेकिन जिसका स्वभाव बढ़िया हो गया है उसको तो अपने कुटुंब वाले अपने जाति वाले तो क्या पर जाति वाले पर कुटुंब वाले पर राज्य वाले पर देश वाले भी उसको प्रेम करेंगे तो जो पर चर्चा से बचा है उसका स्वभाव सुधर जाता है और जो स्वभाव में है स्व के भाव में है स्व तो है आत्मा जो आत्मा भाव में है स्वभाव में है वो आनंदित होता है प्रसन्न होता है शांत होता है विभू हो जाता है हम लोगों का स्वभाव विभू है लेकिन परचिंतन में हम अल्प हो गए जैसे सागर का पानी कुछ व्यापक है तरंग होने से छोटा छोटा हो गए। ऐसे हमारा आत्मा तो है व्यापक लेकिन हम पर चर्चा के पर चिंतन में हमारे संकल्प विकल्प से हमारी शक्तियां नाश होगी अब दो रोटी के लिए जिंदगी गंवा देते हैं दो रोटी के लिए मकान के लिए दो कपड़ों के लिए जीवन पूरा खर्च कर देते हैं तो पर चर्चा से बचना स्व में प्रीति होना मनुष्य जन्म का ऊंचे में ऊंचा काम है यह ऊंचा काम जिसने कर लिया उसका तो बेड़ा पार हो गया लेकिन यह ऊंचा काम जिसने किया है उसकी सेवा करने वालों को भी देवता लोग अर्घ्यपात से पूजन करके अपना भाग्य बनाते भृगु ऋषि थे पर चर्चा से बचे और स्व में केंद्रित हो गए शुक्र ने उनकी सेवा की और शुक्र ध्यानस्थ हुआ तो तीसरे नेत्र में उसकी धारणा पहुंच गई अब तीसरे नेत्र में छठे केंद्र में धारणा पहुंचती है तो सूक्ष्म जगत का देखता है जैसे रेडियो टीवी के वेव्स हैं लेकिन चैनल नंबर पांच खुले या सात खुले तब देखते हैं ऐसे चैनल नंबर छह बैंड नंबर तीन जय जय जब खुलती है तो सूक्ष्म जगत का दिखता है तो शुक्र को विश्वाची अप्सरा दिखी अप्सराएं बड़ी प्रभावशाली होती बड़ी प्रतिभा संपन्न होती वो एक आदि अप्सरा माणे चौक में आ जाए तो गांधीनगर में हड़ताल हो जाए ऐसी होती बड़ी आकर्षक होती तो शुक्र स्वभाव में नहीं था परचर्चा में भी नहीं था बीच में आ गया था स्वभाव और परचर्चा बीच का था गुरुत्व आकर्षण नियमों के पार भी न था और पृथ्वी भी नहीं था बीच में घेसियों पतंग चढ़े हो पी गोल गोल फरतू हो आकाशनी हवा लगी हो क्या क्यों जिन पड़े कहीं कहवाए नहीं या तो सूत्रधार के हाथ में हो या तो गुरुत्व आकर्षण के नियमों के पार हो जो बीच में है न जाने कैसे बाथरूम पे गिरेगा कि इलेक्ट्रिक के थंबले पे लटकेगा कि तालाब में गिरेगा कि नाली में पड़ा रहेगा कोई पता नहीं तो शुक्र बीच में झोंके खाता तो तो रूपी नाली ने उसको आकर्षित कर दिया जय जय लेकिन फिर भी परचर्चा से कुछ बचा था स्व के तरफ आ ही रहा था तो उसका इतना प्रभाव था कि देवताओं को पता होता है कि कौन आदमी कहां से चला है और किस इच्छा से आ रहा है आपको भी पता हो जाए आपका मन जब एकाग्र हो जाएगा तो आपको भी पता हो जाएगा कुछ ऐसे केंद्र हैं वहां पर धारणा हो जाती है सब पता चल जाता है ऐसे लोगों को बोलते हैं तंतरयामी है, है तनरी जाने मनरी जाने जाने जगरी रे वाह बढ़िया बाप जी रे तुम्हारा बाप जी कमारे <laughs> आप अगर ऐसा ध्यान करें तो लोगों के लिए तो बड़ी बात हो जाएगी आपको लगेगा कि कुछ नहीं छोटी सी बात ईश्वर प्राप्ति क्या की सब छोटी सी बात तो शुक्र को विश्वासी दिखी अब में आते आते पर में चला गया आसक्ति हो गई विश्वासी से मिलने की अप्सरा से विश्वाची तो पहुंच गई स्वर्ग में और शुक्र अपना ध्यान करके सूक्ष्म शरीर फिजिकल बॉडी यहां रखता सूक्ष्म शरीर को ले गया पीछे देवताओं को पता चला जाकर इंद्र राजा को बोला कि विश्वाची अप्सरा के पीछे मोहित होकर शुक्र आ रहे हैं भृगु ऋषि के शिष्य हैं भृगु ऋषि स्व केंद्रित हैं पूरे ये उनका शिष्य है इंद्र ने सोचा कि भृगु ऋषि का शिष्य आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता का शिष्य है भले विश्वासी के लिए आया लेकिन अपने स्वर्ग में आ आगे उसका पूजन करें देवों का राजा इंद्र ने शुक्र का पूजन किया है अर्घ्यपाद से और अपने आसन पर विराजमान किया और इंद्र बोलता है कि आज हमारा स्वर्ग पवित्र हुआ कि तुम पुण्य आत्मा यहां पहुंचे जय जय वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि तेरा पलकारे आंख के गिरे उतनी देर जो स्वचर्चा में आ गया जो स्व केंद्र में आ गया उसको राजस्व यज्ञ करने का फल होता है सत्रह पल जो स्व में आ गया उसको भाजपे यज्ञ करने का फल होता है आधा घंटा जो स्वचर्चा में आ गया स्व में बैठ गया उसको अश्व यज्ञ का फल आत्मश्रवण मनन किया स्व बैठना तो ऊंची बात है स्व की बातें स्व की चर्चा स्व की करीबी स्व स्थिति नहीं स्व की करीबी स्व का बोध नहीं स्व की नजीक आत्मा का साक्षात्कार नहीं लेकिन आत्मज्ञान के नजीक आ गया तो उसको अश्व यज्ञ का फल होता है जो पवित्र संत हैं उनका दर्शन करने जाते हैं तो एक एक कदम पर यज्ञ करने का फल होता है जिन महापुरुषों का दर्शन करने से संसारी आदमी के पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ते हैं जिन संतों का दर्शन करने से संसारी लोग पवित्र होते हैं ऐसे संत भी उस स्व आत्मा का ध्यान करके परम पवित्र होते हैं जय जय मंदिर का देव तो पुजारी न जाने कब बंद करे कब खोले लेकिन ये दिल का देव दिल का मंदिर तो तुम जब चाहो जहां चाहो जितनी देर चाहो दिल के मंदिर में जा सकते हो लेकिन परचर्चा की इतनी आदत पड़ गई है कि स्वक के मंदिर का पता ही नहीं जय जय पर चर्चा करते करते फिर पर मंदिर में पर घर में पर व्यवहार में बहल गए स्व में नहीं आए और स्व का पता नहीं इसीलिए स्वभाव का भी ठिकाना नहीं पर चर्चा से बचते ही स्व में प्रीति होने लगती पर चर्चा से बचे के स्व में प्रीति हो गई पर चिंतन से बचे तो स्व चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ी स्व तो प्रकट हो जाएगा परचिंतन से बचने के लिए स्वचिंतन करना पड़ता और परचिंतन से बच गए तो स्वचिंतन की आवश्यकता नहीं रहती अब नाम रख दिया शिवलाल तो क्या रटना पड़ता क्यों शिवलाल छू शिवलाल शिवलाल शिवलाल शिवलाल शिवलाल शिवलाल के बाप हां पाकू थी झा हूं शिवलाल छू बोलो बाप चू. मेरे को कभी नहीं इच्छा हुई कि मोटेरा वाले साईं का दर्शन करूं क्यों नहीं हुई मैं तो स्व हूं मैं तो अपने को छोड़ नहीं सकता क्यों भाई तो ऐसे ही परचिंतन छूटते ही स्व का पता चल जाता है स्व का पता चला तो स्व का फिर चिंतन करने की जरूरत नहीं पड़ी दिल ने तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर दी बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया मैं खुद से था बेखबर तभी तो सिर झुका दी इतना आत्मलाभ होता है कि फिर वो तो तर जाता है सतरती वह तर जाता है लोकांतारियती औरों को तारता है सतृप्त तो भवती वह तृप्त तो होता है अमृतो भवती वह अमृत स्वरूप हो जाता है तो पर के चिंतन से बचने मात्र से स्व प्रीति होने लगती है और स्व प्रीति हुई तो स्व का रस जो मिलता है वो पर का रस नहीं हो सकता और जब जब रस आता है होता स्व का है लगता है पर का रसगुल्ला खाया अंगूर खाया कोई वस्तु खाए के हा हा बहु मजा आई मजा वस्तु में हो तो दुकानदार ने आवा मजा तुम्हारे जीवा में तुम्हारे मन के द्वारा तुम्हारे तुम्हारी स्व की मजा आती एक वस्तु है किसी आदमी को मजा देती और किसी आदमी को ग्लानी देती जो दुराचारी है दुष्ट भोजन करने वाले मलिन भोजन करने वाले व्यक्ति हैं उन उनको अपवित्र पदार्थ शराब मांस मुर्गी इंडा देखकर उनको बड़ा मजा आता है देखकर ही खुश हो जाते हैं, उनके मुंह में लाड़ पड़ जाती वो अपवित्र पदार्थ देखकर लेकिन तुम हरे जैसे साधकों के आगे वो चीज रख दे के लो हमारे फलाने फलाने सेठ ने भेजा है उसके लड़के का लगन है लो पियो खाओ अरे के मारा क्या पाप फूटिया चढ़ गया आ मारी पेल आओ जा, जा तारा सेठ पैल है माथे पछाड़ दे जा तो वस्तु में अगर सुख होता तो तुम भी वो वस्तु देख के सुखी होते तुमको संतों के हाथ से मिली हुई या भगवान की मिली हुई थोड़ी सी प्रसादी भी दो दाने तुम देखकर प्रसन्न हो जाओगे लेकिन जो अभिमानी अहंकारी है हो तो, गए अभी पान खा रहा हूं मुंह बिगड़ेगा प्रसाद रख दे बाद में खा रहा हूं ले मोहन प्रसाद जो इन मजा ना आए <laughs> तो तुम्हारा स्व जिसको सुख मानता है वहां से सुख मिलता है क्योंकि तुम अपना सुख उसमें आरोपित करते हो तुम अपना प्रेम उसमें डालते हो प्रसाद में तुम्हारी श्रद्धा का प्रेम डालते तो प्रसाद तुमको आनंद देता है और गंदी चीजों में तुम अपने प्रेम को डालते हो तो गंदी चीजें भी उस वक्त तुमको सुखद लगती है तो सुखद तो तुम्हारा आत्मा है तो उस आत्मलाभ को पाने के लिए आत्मज्ञानी महापुरुषों के पास राजे महाराजे राज छोड़ के जाते थे आत्मचर्चा करने से परचर्चा छूट जाती है और आत्मरस लेने से पररस की आसक्ति छूट जाती है एकांत में बैठ के कभी कभी अपने स्वभाव को बदलने के लिए संकल्प करना चाहिए एकांत में बैठ के कभी कभी सोचना चाहिए कि ये मिला ये मिला फिर क्या हम मर जाएं राम बोलो भाई राम हो जाए लोग हमें ठाठड़ी पे अर्थी पे सुलाकर मशान में छोड़ के आए उसके पहले हम अपने मन को परमात्मा में पहुंचा दे तो कितना अच्छा होगा बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाए उसके पहले हम अंदर की आंख पाले तो कितना अच्छा होगा जय श्री कृष्ण